जीरो बजट प्राकृतिक खेती या आध्यात्मिक खेती मार्गदर्शक कृषि ऋषि श्री सुभाष पाएकर भाग ग्यारह अच्छादन, मुर्दा छादन मुर्दाच्छादन काष्टाच्छादन सजीवाच्छादन अभी विगत तीन दिन से हम देशी गाय के इधर इर्दगिर्द घूम रहे हैं और आगे भी घूमेंगे क्योंकि केंद्र स्थान में वही है जैसे हमने देखा कि अगर केचवे नहीं होते तो शायद जंगल खड़े नहीं होते अगर सुष्म जीवाणु नहीं होते खाने को नहीं मिलता दोनों की अहम भूमिका है और इन दोनों के सारी सजीवता घूम गई है इन दोनों को काम में लगाने के लिए जैसे मैंने कहा कि जीवाणु की आवश्यकता है जब भूमि के अंदर और ऊपर देशी केतों के और सूक्ष्म जीवाणु के गतिविधियों के लिए अत्यावश्यक सूक्ष्म पर्यावरण या विशिष्ट परिस्थिति की निर्माण नहीं होती तो एक काम करना छोड़ देते हैं और से में अनेक समाधि में चले जाते हैं। आप बोलेंगे ये क्या बात है के समाधि में जाते हैं? हमने सुना था कि बाबा महाराज समाधि में जाते हैं संत समाधि में जाते हैं जाते हैं नहीं है उनको मालूम लेकिन कैचो समाधि में जाते हैं तो कुछ हजम नहीं हो रही बात साथियों ईश्वर ने समाधि अवस्था हर सजी को दी है केवल मानव का एकाधिकार नहीं है बाबा लोगों का एकाधिकार नहीं है जैसे मानव समाधि ले सकता है उसी तरह केच भी समाधि ले सकते हैं, वनस्पति भी समाधि लेती है मैं कुछ उदाहरण दूंगा आपको आपको मालूम पड़ेगा हमारे गांव में तालाब होते हैं होते हैं ना तालाब क्या बोलते हैं पोखर बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में उत्तर पूर्व में पोखर बोलते हैं इधर जौहड़ बोलते हैं राजस्थान में पश्चिमी भारत में और यहां तालाब बोलते हैं बारिश में तालाब पूरे पानी से भर जाता है बारिश और के और दीपावली के समय उस सुख जाता है दीपावली के बाद वहां जाकर देखिए आपको उस तालाब में सुखे हुए एक भी मेढ़क नहीं दिखाई देगा मेढ़क माने मेंढक को क्या कहते आप हाँ फ्रॉग हिंदी में फ्रॉग कहते हैं मेंढक, ठीक है ना नहीं दिखाई दे? दिखा। लेकिन जैसे ही मानसून की रात भर पहली धो धो बारिश आ गई धुआंधार सुबह आप उठकर सोकर उठ गए आपके कानों में मधुर गुंजन बजता है संगीत बजता है ढो ढो ढो ढो सही है गलत है जब आप सर देखते हैं जाकर तो बड़े बड़े मेंढक छलांग लगा रहे हैं कहां से आ गए ऊपर से आ गए बुंदे के साथ बारिश के बुंदों के साथ आ गए नहीं तो कहां थे भूमि में थे कैसे किस अवस्था में थे समाधि में थे समाधि ईश्वर ने हर संजीव को समाधि अवस्था दी है क्षमता दी है वनस्पतियों को भी दी दिए आप जाइए जंगल में अकाल है विपरीत स्थिति है या लू चल रही है लगातार पतझड़ होती है सूखे पौधे दिखते हैं हम बोलते हैं, मर गए लेकिन जैसे ही बारिश शुरू होती है नए पत्ते आते हैं हरे भरे होते हैं कर रहे थे समाधि में गए थे सूखी घास बहुवार्षिक दीपावली के बाद सूख जाएगी सारे अवशेष गिर जाएंगे हम कहते हैं ये मर गई अब ये मर गई लेकिन जैसे ही बारिश आती है जड़ों में से नए अंकुर आते हैं और हरे भरे होकर बढ़ने लगते हैं छह महीने क्या लगे समाधि से कर समाधि माने क्या प्राण शक्ति का एक बिंदु में अवकुंठन माने समाधि और क्या एक क्षमता हस्तयुग है अगर केचों को दैनिक गतिविधियों के लिए आवश्यक पारिस्थिति की, की वहां उपस्थिति नहीं होती सूक्ष्म पर्यावरण की काम नहीं करते समाधि लेकर सो जाते उनको समाधि से निकालकर खींचकर काम करने में लगाने वाला अगर कोई है अद्भुत तो वह जीवामृत है ना जुआमृत चमत्कार देखिए आप रासायनिक खेती की अगर भूमि है आपकी पूरी भूमि खोदोगे तो कैचुआ नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा लेकिन जीवामृत डालिए आच्छादन करिए तीन दिन के बाद जाइए छोटे छोटे कैचुए आपके हाथ में आते और 10 दिन के बाद जाइए बड़े बड़े कैचुए आपके हाथ में आ जाएंगे, अपने आप कहां से आते मालूम नहीं खींच कराते क्योंकि समाधिस्थ केचों को समाधि भंग करके खींच कर लाने की क्षमता युवामृत में जैसे युवामृत डालते हैं युवामु से गंध संकेत पूरे भूमि में फैलते हैं दीज आर द मैसेजेस आर हैविंग विद वेरिएबल वेवलेंस विविध तरह में लंबाई के संदेश जब फैलते हैं पूरे भूमि में जैसे वो गंदा संकेत समाधिस्थ केचों को स्पष्ट करता है संदेश देता है वैसी समाधि भंग होती है समाधि भंग जिस और जिस ओर से संकेत आया था, उसी ओर जाता है युवा मृत्यु युवा मृत्यु जाना ही उसको जाना ही जाना ही आप बोलेंगे क्या बात है गंदा संकेत समाधि जो अमृत का परिणाम वो खींच कर आता है ये क्या गड़बड़ चल रही है यहां तीन दिन से हम सुन रहे हैं हम तो पड़े नास्तिक पाखंडी हम तो ईश्वर इसको विश्वास नहीं रखते हाँ वही बता रहे हो हो सकता है आपके मन में ये सारे सवाल पैदा हुए मैं आपको उदाहरण दूंगा ये अंध संकेत कैसा होता है कैसा खींचकर आता है कैसे कैसे फैलते मैं आपको उदाहरण दूंगा आपके घर के अंदर एक रूम में खिड़की है एक बैठक में आठ फीट ऊंचाई पर उस खिड़की में आप गुड़ के दो ढेले रख दीजिए घूमने के लिए गाँव चले जाइए चार पांच घंटे के बाद वापस आइए आपको मालूम पड़ेगा कि आपके घर के बाहर से एक बहुत बड़ी कतार कहां तक लगी है वो गुड़ तक लगी है किसकी चिटियों की अब मुझे बोला बताइए चिड़ियों को कैसे मालूम क्या कोई अखबार में आपने समाचार दिया था कि दूरदर्शन में कोई समाचार आया उनको कैसे मालूम कि घर के अंदर 8 फीट ऊंचाई पर एक खिड़की है वहां गुड़ के ढेरे रखे महाप्रसाद लेने के लिए आइए उनको कैसे मालूम इसका मतलब है गुड़ से गंधा संकेत फैल गए कहां तक तो पहुंच गए चिट्ठी तो पहच गई और खींचकर चिट्ठियां वहां आ गई दिस इज वेल well प्लानिंग पूर्वोनियोजित सुनियोजित सुनियंत्रित व्यवस्था ईश्वर की सुनियंत्रित सुनियोजित व्यवस्था छोटे से मानवी दिमाग में वो समान ही जाएगी इतनी विशाल है इतनी विशाल. तो खोखला अंकार है कि हम दो हाथों में पूरा ब्रह्मांड समेटने की कोशिश कर रहे हैं प्रज्ञा के माध्यम से ये कौन सी प्रज्ञा है साथियों लेकिन ये जो केच है और युवाणु है उनको काम करने के लिए एक सूक्ष्म पर्यावरण चाहिए वो आपने लिख लिया लिख लिया ना लिख लिया है? वो सूक्ष्म पर्यावरण तभी निर्माण होता है जब आप भूमि को क्या करते हैं बिछावन से ढक देते हैं इसका मतलब है कि केवल जीवामृत से काम नहीं चलेगा केवल बीजामृत का संस्कार करने से काम नहीं चलेगा केवल जीवामृत का छिड़काव करने से नहीं चलेगा अगर उनको कार्यरत करना है कार्यशील करना है तो हमें जीवामृत के साथ साथ क्या बिछाना होगा बिछावन बिछाना ही होगा बिछावन बिछाना होगा जैसे मैंने कहा कि बिछावन माने हमारी भू माता की साड़ी है क्या है सारी है भू माता को पहनी हुई साड़ी साड़ी बोलते क्या साड़ी बोलते हैं साड़ी दिवाली को माता बच्चा माता के लिए साड़ी लेकर आता है खरीदता है खरीदता है ना आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना मेरा कर्तव्य मैं समझता हूं भूमि के ऊपरी साढ़े चार इंच सतह में ूमर्स की निर्मित होते हैं और उसी क्षेत्र में वो संग्रहित भी होता है इस साढ़े चार इंच भूमि ये बहुत बड़ी रिजर्व बैंक है सही माने में भूमाता है भूमा माने फत्थर नहीं मिट्टी के कण माने भूमाता नहीं काड़ी कुटा माने भूमाता नहीं अरे वो तो निर्जीव है वो तो निर्जीव है भूमाता कभी निर्जीव हो सकती है क्या भूमि में जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं कीट होते हैं वो भूमि सजीवता माने भूमाता सजीवता माने भूमाता सारी सजीवता साढ़े चार इंच भूमि में समूह होती है हमारी भूमि के सतह पर साढ़े चार इंच मिट्टी में अठासी से लेकर बयानवे प्रतिशत ये जड़े होती हैं जो वास्तव में वापसा और खाद्य लेती हैं अन्न लेती हैं पंचानवे प्रतिशत उपयुक्त जुआन होते हैं जो हवा पर जीते हैं जिनको एग्रेडिक बैक्टीरिया कहते हैं जो अत्यंत उपयुक्त होते हैं सारी सजीवता उसमें समेटी है सारी समृद्धि साढ़े चार इंच मिट्टी में जैसे जैसे साढ़े चार इंच मिट्टी के नीचे जाओगे हवा बगैर जीने वाले जीवाणु मिलते जाएंगे अनएलोबी बैक्टीरिया उनको प्राण नहीं चाहिए वो किनवन क्रिया नहीं करते वो सलाने की क्रिया करते वो सुगंध पैदा नहीं करते दुर्गंध पैदा करते अब आपने गहरी जोताई कर ली और भस्मासुरु ट्रैक्टर जैसे ही वो भस्मासुरु ट्रैक्टर का सेतु भूमि में घुसता है गहरी जोताई इस साढ़े चार इंच मिट्टी भूमि की ऊपर की पूरी भूमि के अंदर क्या करती है गाड़ी जाती है और नीचे की निर्जुमती ऊपर आती है भूमि का सत्यानाश होता है जो जुवाणु साढ़े चार इंच में पलते थे वो हवा पर जिने वाले होते हैं, उनको प्राणवायु चाहिए अब नीचे गाड़े गए वहां प्राणवायु नहीं है जीवाणु का विनाश जीवाणु का विनाश ह्यूमस का भी विनाश कृषि वैज्ञानिकों को खुला आह्वान करता हूं ओपन चैलेंज सिद्ध करे गहरी जोताई से ऊर्जा शक्ति बढ़ती है सिद्ध करे सिद्ध करे मूर्ख बना रहे हो किसानों को साथियों गहरी जोताई मत करे गहरी जोताई मत जोताई यानी आच्छादन ही होता है आच्छादन के मायने तीन भाग किए हैं लिखिए बिछावन आचरण क्या करते हैं आप क्या कहते हैं आचरण आचरण यह शब्द है, है पूरी दुनिया में बोला जाता है हाँ बिल्कुल यूरोप अमेरिका लैटिन अमेरिका अफ्रीका आशिया सब तरफ आच्छादनीय बोलते हैं जो जो टर्म जो शब्द इसमें ऊपर में आएंगे वो सारी दुनिया में बोले जाते हैं आचरण भूमि की सहयोगता को सजूता माने हाँ सुजूता को और उर्वा शक्ति को सुरक्षित और सुरक्षित करने का काम आच्छादन करता है जिन केचों की और सूक्ष्म जीवाणों की आम भूमिका भूमि की उर्वा शक्ति बढ़ाने में और समृद्धि बढ़ाने में होती है उनकी गतिविधियों के लिए भूमि के अंदर और बाहर एक सूक्ष्म पर्यावरण की अथवा विशिष्ट पारिस्थिति की आवश्यकता होती है क्या कहा सूक्ष्म पर्यावरण की अथवा विशिष्ट पारिस्थिति की आवश्यकता होती है अगर वह उपलब्ध नहीं होता तो एक काम नहीं करते इन युवाण को और ह्यूमस को लू अथवा शीतलहर तेजी से आने वाली बारिश तेजी से बहने वाली हवा और अन्य बाह्य शत्रु केचों के बहुत सारे बाह्य शत्रु होते हैं ह्यूमस के भी बाह्य शत्रु होते हैं अन्य बाह्य शत्रु इनसे सुरक्षित रखने के लिए आच्छादन की अत्यंत आवश्यकता होती है आच्छादन तीन प्रकार के होते हैं मृदा आच्छादन, यानी मिट्टी का आच्छादन संस्कृत में मृदा मिट्टी को मृदा कहा गया है मुर्दा नहीं ये मुर्दा वाला कौन है अभी भूकंप में भेजना चाहिए उसको मिट्टी का आच्छादन संस्कृत में मिट्टी को क्या कहते हैं मृदा कहते हैं मृदा का आच्छादन यानी जोताई यानी भूमि की जोताई हाँ यानी भूमि की जोताई कल्टिवेशन दूसरा है काष्ट आच्छादन यह है सॉइल मल्चिंग पहले है सॉइल मल्चिंग दूसरा काष्ट आच्छादन स्ट्रॉ मल्चिंग ट मल्चिंग आच्छादन मैं बताऊंगा बाद में काष्ट माने क्या काष्ठ आच्छादन स्टॉ और तीसरा है सजू आच्छादन लाइव मल्चिंग लाइव मल्चिंग लिखिए आच्छादन माने भूमि की जोताई मिट्टी का आच्छादन कड़ी धूप से या अत्यंत शीत से ठंड से भूमि का प्रसारण अथवा आकुंचन होता है इससे भूमि को दरारें पड़ती है दरारे पड़ते थे क्या बोलते आप दरारें दरारे, क्रैक्स दरारें पड़ती हैं और उन दरावों में से पूर्ण दूमि में, में स्थित नमी बाष्प उत्सर्जन क्रिया से ट्रांस क्रिया से हाव में उड़कर जाती है जिससे भूमि की आर्द्रता तेजी से कम होके जीवाणु और जड़ों के जीवन व्यापार के लिए आवश्यक नमी उपलब्ध न होने से पत्ते पीले पड़ते हैं बाद में सूखने लगते हैं डिहाइड्रेशन के माध्यम निर्जलीकरण होता है पत्तों में पत्ते पीले पड़ते हैं सूखने लगते हैं नुकसान होता है इस नुकसान को घटाने के लिए अथवा नुकसान बंद करने के लिए जोताई से क्या करते हैं हम मिट्टी का आच्छादन बिछाते हैं सतह पर मिट्टी का आच्छन भी चाहते हैं जिससे नमी सुरक्षित रहती है और पेट भौजों को उपलब्ध होती रहती है जोताई के तीन उद्देश्य होते हैं एक भूमि में हवा का संचालन करना क्योंकि जू जंतु और जड़ों को प्राणवायु चाहिए उनके अस्तित्व के लिए दो बारिश का संपूर्ण पानी भूमि में संग्रहित करना क्योंकि जीव जंतु और जड़ों को आदरता चाहिए नमी चाहिए और तीसरा उद्देश्य खरपतवार का नियंत्रण करना निर्मूलन नहीं नियंत्रण बिना निमंत्रण पथरी का खरपतवार नहीं आते जब हम यूरिया डालते हैं तो केवल फसल तेजी से नहीं बढ़ती उसके साथ साथ क्या तेजी से बढ़ता है खरपतवार भी तेजी से बढ़ती है देखिए जीरो बजट खेती में यूरिया डालना ही नहीं है रासायनिक खाद डालना ही नहीं है तो खरपतवार को तेजी से बढ़ने की संभावना ही नहीं खड़ी होती जैविक खेती में ट्रक ट्रैक्टर से गोबर का खाद डाला जाता है गोबर के खाद में खरपतवार के लाखों बीज होते हैं उनकी सुप्तावस्था डॉर्मनसी छह साल तक होती है यानी समाधि अवस्था छह साल तक होती है और नमी मिलते ही लगातार हर साल अंकुरित होते रहते हैं और समस्या बनते हैं जीरो बजट खेती में गोबर का खाद डालना ही नहीं है तो निमंत्रण पत्रिका भेजने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता सबसे बढ़िया अगर कोई खरपतवार नाशक दवा है लिखिए तो आच्छादन है काष्ट आच्छादन है कौन सी दवा है बहुत बढ़िया आच्छादन खरपतवार के अंकुरों को बढ़ने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए भूमि को आच्छादन से ढकने के बाद उनको रोशनी मिलती नहीं वो नीचे पीले पड़ते हैं और मर जाते हैं हवा से भी खरपतवार के बीच बहकर आते हैं और मिट्टी में मिलकर समस्या पैदा करते हैं जीरो बजट खेती में आच्छादन इन बीजों को रोकता है ह्यूमस के कण बहुत हल्के होते हैं हम हल्की जोताई भी करते हैं तो ऊपर आते हैं और हवा के झोंकों के साथ हवा में उड़ते निकल जाते हैं। इससे मिट्टी का रास होता है भूमि का रास होता है आच्छादन हवा को रोकता है ह्यूमस को सुरक्षित रखता है इट इज अ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बारिश की बूंदे प्रति सेकंड लगभग तीस फुट गति से आती हैं। अब तो गति बढ़ गई है ग्लोबल वार्मिंग के माध्यम से अभी वो पचपन फीट पर भी गई है जैसे भूमि को स्पर्श करती है खड्डा करती है आने वाली बूंदे सफेद पारदर्शक होती हैं ट्रांसपेरेंट होती हैं लेकिन बहने वाला पानी कैसा होता है काला काला होता है बहने वाला पानी काला काला होता है क्योंकि तो उसकी हूमास घ जाता है और खेत के बाहर चला जाता है नदी नालों के साथ साथ में उर् मिट्टी भी भाग जाती है सिल्ट घास भी बहुत तेजी से भागता है अफ्रीका के सोमालिया इथोपाया से भी हमारा सिल्टिंग रेट ज्यादा है हिंदुस्तान का यानी कितनी तेज गति से हम भूमि को बर्बाद कर रहे हैं इसका ख्याल रखना चाहिए आपको अच्छा धन आने वाली बृंदों को रोकता है और ह्यूमस भूमि की सुरक्षा करता है अगर भूमि खुली है और जोताई से ह्यूमस ऊपर आया है तो तेज धूप से लू से कार्बन का ज्वलन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से हवा में निकल जाता है कड़बा मम्लवायु के रूप में और तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है लेकिन आच्छादन लू को रोकता है और हमारी भूमि की ह्यूमस की सुरक्षा करता है जब हम भूमि पर आच्छादन करते हैं और अजुआमृत देते हैं तो ह्यूमस के निर्मित होती है ह्यूमस जड़ों का खाद्य भंडार होता है जड़ें ह्यूमस में से खाद्य तत्व लेते हैं पोषक तत्व लेते हैं और फसल के शरीर में संग्रहित होते हैं जब हम आंतरिक फसलों के स फसलों के अवशेषों का आच्छेदन करते हैं और वो विकटित होता है तो उसमें से मुक्त हुए रिलीज हुए खनिज तत्व पोषण तत्व खड़े फसल के जड़ों को उपलब्ध होते हैं। खरपतवार भू माता का आयना है आयना माने दर्पण है राइट जिस साल भूमि के ऊपरी साढ़े चार इंच मिट्टी में जिस पोषण तत्वों की कमी होगी वह पोषण तत्व जिस खरपतवार के शरीर में ज्यादा मात्रा में होता है उस साल वह खरपतवार ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगते हैं अकस्मात इट इज टोटली कंट्रोल बाय द नेचर और उनके आयु समाप्ति के बाद तो वो खनिज तत्व मिट्टी में मिल जाता है और संतुलन कायम होता है इसी अद्भुत रचना है अद्भुत रचना है खड़पतवार के पौधों पर विशाल मात्रा में मित्र कीट निवास करते हैं और हनी पहुंचाने कीटों का प्रतिबंधन करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं जैविक कीट करते हैं इट इज वेरी ब्यूटीफुल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इसको क्या बोलते हैं जैविक कीट प्रबंधन है ना उसी तरह खड़पतवार के फूलों पर बहुत ज्यादा मात्रा में मधुमक्खी आकर्षित होती है और पलाक सिंचन करती है फूलों में और हमारी उपज बढ़ती है इसलिए खरपतवार बागवानी और गन्ने में हित कारक होने से उसका विनाश नहीं करना है केवल मुख्य फसल के नीचे उसको रखकर काट कर डालना है उसकी ऊंचाई रहेगी कहां रहेगी ऊंचाई मुख्य फसल के नीचे रहेगी तो पर तो नहीं जाएगी नहीं तो सुदृश्य रोशनी नहीं मिलेगी नहीं तो इसलिए क्या करना है उसको काटना है और वही अच्छा धन करना है जोताई नहीं करना है बागवानी है और धंधे में जोताई पूरी बंद नो कल्टिवेशन एट ऑल केवल हमें खरपतवार के पत्ते और मुख्य पेड़ पौधों के पत्ते इन दोनों में सूरज के रोशनी लेने की प्रतिस्पर्धा सौर ऊर्जा लेने की प्रतिस्पर्धा को रोकना है इसलिए क्या करना है उसके मुख्य फसल पर बढ़ने नहीं देना है क्या करना है नीचे काटकर डालते रहना लेकिन मौसमी फसलों में वर्षाकालीन शीतकालीन ग्रीष्मकालीन फसलों में जोताई करना आवश्यक है लेकिन मौसमी फसलों में जोताई करना आवश्यक है जोताई करना आवश्यक है केवल भस्मासु ट्रैक्टर से जोताई गहरी जोताई न करें। जोताई के लिए ऐसे औजार का उपयोग करें जिससे ऊपर की साढ़े चार इंच मिट्टी धीरे से ऊपर आए और धीरे से नीचे बैठे उसमें भूकंप नहीं आना चाहिए यानी नीचे पर नहीं होना चाहिए एक काम पारंपरिक लकड़ी का हल बखर और ट्रैक्टर से चलने वाले रोटावेटर कल्टीवेटर करते हैं तो समझ में आ गया गहरी जोताई नहीं करना है क्या करना है रोटावेटर या कल्टीवेटर से हल्की जोताई है। जोता करते हैं। हमारे खेत की गहरी जोताई टेचवे करते हैं और जड़े करती हैं देशी केचुए भूमि को अनंत करोड़ छेद करते हैं ये जोताई है मुख्य फसल सह फसले और खरपतवार इनके जड़ों का भूमि के अंदर बहुत ही गहरा घना जाल तैयार होता है अगर हम जोताई नहीं करते तो ये जड़े विघटित होते हैं गल जाते हैं और भूमि में अंगीनत छेद और नदिया तैयार होती है भूमि के कीटक जैसे चिटियां हैं मकोड़े हैं चूहे हैं और जूजंतु भी लगातार जोताई करते रहते हैं तो हमारी जीरो बजट में जोताई कौन करेगा वीर केंचवा करेगा जड़े करेगी और जीव करेंगे हमें कोई करने की आवश्यकता है केवल मौसमी फसप में हमें क्या करना है हल्की जोताई करना है, है? समझ में आ गया जोताई समझ में आ गई किसके किसके घर में वो भस्मासुर है आप तो करिए सबके है सबके है सबके सबके आचरण के लिए एक दल और द्विदल स फसलों के अवशेष उपयोग में लाना है बाह से चुरा कर नहीं लाना है किसी से जबरन छीन भी नहीं लाना है क्योंकि क्या होता है कि किसी पेड़ पौधे के नीचे के पत्ते आप उठाकर लाते हैं तो पत्तों में उस पेड़ के सारे साल का खाद्य तत्व खनिज भरे हुए होते हैं जैसे हम बारह महीने जितना भी चावल गेहूं लगता है पहले लाकर डालते हैं ना घर में उसी तरह भंडार है उसका जब वो पत्ते उठाते हैं तो उनकी जड़ें भूखी रहती है ये पाप है तो किसी के अधिकार को छीन अपना ताज बढ़ाना ये पाप है इसलिए बाहर से चुरा कर नहीं लाना है लेकिन हमारे लिए ले आवश्यक आच्छादन मुख्य फसल में ही आंतर फसल के रूप में उपलब्ध करना है गन्ने के सूखे पत्ते कौन कौन जलाएंगे नहीं हम बताएंगे सरकार कोई इनको दस दस लाख रूपये बख्शिश दे कौन कौन जलाएंगे आपका नाम मुझे दे दीजिए हम दिल्ली में भेज देंगे हाथ ऊपर करिए कौन कौन जलाएंगे हुँ? हो सकता है आपको मंत्री पद नहीं मिलेगा नहीं जलाएंगे नहीं जलाएंगे पैसे मिलने के बाद भी बहुत कट्टर हो ठीक है बहुत बहुत बढ़िया बहुत बहुत मंदिर में लिखे मंदिर में नरियल के अवशेष अथुल फूलमालाएं उपलब्ध होते वो भी लाकर उपयोग करिए कृषि उपज मंडी में कृषि उपज मंडी में सब्जियों के फलों के अवशेषों के ढेर लगते वो भी आच्छा दिन के लिए उपयोग में लाना है अनाज मंडी में व्यापारियों के पास पुराने फटे हुए बोरे थप्पी होती हैं फटे बोरे की थप्पी लग जाती है उसके मंडी में उसका भी उपयोग आप आच्छादन के लिए कर सकते हैं। उसका भी उपयोग आच्छादन के लिए कर सकते हैं पड़े होते होते हैं न? उनके पास पड़े होते हैं ऊपर वो बहुत ही अच्छा आच्छादन है वनस्पति जन्य है अब लिखिए और एक आच्छादन भ्रष्टाचारियों को गाड़कर भी हम कर सकते हैं बहुत अच्छा होगा बहुत अच्छा होगा बहुत अच्छा होगा भूमि ज्यादा समृद्ध होगी उम्र ज्यादा बनेगा नए वो सब निकाल देंगे हम उसकी चिंता न करें उसको सूची बनाइए कौन कौन है तो ठीक है ये रिश्वत लेना भ्रष्टाचार करना मनोविकृति है ये सामान्य आदमी नहीं करता ये मनोविकृति है इट इज अ साइकोलॉजिकल पेशेंट ये विकृति वही करता है जिसके मन में विकृति है उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है वो आवश्यकता होती है आध्यात्म की किताब में मैंने आच्छ के पचास फायदे दिए हैं अगर पढ़े हो तो आप ठीक है आच्छादन समझ में है? आ गया गए ठीक साथियों कलम ने देखा था कि आच्छादन के तीन प्रकार है देखे ना कौन कौन से आच्छादन है आ? एक मृदाच्छादन एक काष्ट आच्छादन और एक सजीव आच्छादन लिखिए सजीव आच्छादन देखिये सजीव आच्छेदन माने मुख्य फसल में ली हुई अंतर फसलें स फसलें मुख्य फसल में ली हुई स फसलें देखिये स फसलों का चुनाव नंबर एक अगर मुख्य फसल एक दर है तो सह फसल द्विदल होना चाहिए अगर मुख्य फसल द्विदल है तो स फसल एक दल होना चाहिए दो अगर मुख्य फसल की जड़े गहराई में जाती है तो स फसल ऊपर बढ़ने वाली होनी चाहिए ऊपर जड़े वाली ऊपर बढ़ जड, जड़े ऊपर बढ़ने वाली होनी चाहिए ऊपरी क्षेत्र में अगर मुख्य फसल छोटी जड़ वाली होती है तो स फसल बड़ी जड़ वाली होनी चाहिए ताकि भूमि के सारे क्षेत्र से नमी और खाद्य उठाए नंबर तीन स फसलों की आयु मुख्य फसल के आयु की एक तिहाई अथवा आधी होनी चाहिए जैसे अगर मुख्य फसल की आयु 180 दिन है तो स फसल की आयु कितनी होनी चाहिए साठ से लेकर नब्बे दिन। चार स फसलों के पौधे इतने ऊंचाई के होने चाहिए ताकि उनकी मुख्य फसल के पत्तों पर छाया न पड़े जिससे उनमें सूरज की रोशनी लेने में प्रतिस्पर्धा न हो पांच स फसलें तेज गति से बढ़ने वाली और भूमि को ढकने वाली होनी चाहिए अगर मुख्य फसल के पत्तों को सूरज के रोशनी की पूरी प्रखरता सूरज के रोशनी की पूरी तीव्रता क्या बोलते हैं आप तीव्रता सहन होती है तो सें ऐसी होनी चाहिए जिनको कड़ी धूप नहीं चाहिए धूप छाव चाहिए जिनको कड़ी धूप नहीं चाहिए धूप छाया चाहिए अथवा छाया चाहिए सात अगर मुख्य फसल तेज गति से बढ़ने वाली हो तो स फसल मंद गति से बढ़ने वाली होनी चाहिए आठ मुख्य फसल अगर पत्थड़ न होने वाली हो पत्थड़ माने, पत्ते गिरने वाली न हो तो स फसल पत्ती गिरने वाली ही चाहिए निरंतर तो जिसके पत्ते गिरते हैं जैसे दलन है समझ में आ गया आ? आ? अब इसको थोड़ा विस्तार करेंगे लेटेस्ट एनोवेट इट मैं एक उदाहरण दूंगा आपको चार युवा चार युवा मई मही महीने में कड़ी धूप में 48 डिग्री सेंटीग्रेड 48 और सतावीं तापमान में बाहर धूप में टहलने के लिए चले गए घूमने के लिए धूप कितने 48 डिग्री एक में से ऐसा था जो मजे से चल रहा था कड़ी धूप उसको सहन होती थी उसको भी तकलीफ नहीं होती थी वह है मिस्टर टकलू उसका नाम क्या है मिस्टर टकलू मिस्टर टकलू इसमें एक दूसरा था शायद किसी बड़े अधिकारी का बेटा हो कभी कभी धूप में जाता था धूप देखकर बोला उसको तकलीफ होने लगी तो धूप से बचने के लिए उसने रुमाल निकाला और रूमाल ऊपर बांध दिया यानी उसको कड़ी धूप सहन नहीं होती थोड़ी उसको क्या चाहिए कम तीव्रता की धूप चाहिए वो है मिस्टर रुमाल रूमाल तीसरा था शायद किसी मंत्री का बेटा हो धूप कभी कभी केवल सिनेमा में देखी होगी ऐसी धूप होती है तो तील मिला गया भाप ऐसी धूप होती है मैं तो मर जाऊंगा तो उसने रूमाल भी बांधा ऊपर से टोपी भी लगाई क्या लगाई टोपी भी लगाई हेड भी लगाया बचने के लिए इसका मतलब है उसको कड़ी धूप नहीं सहन होती उसको थोड़ी छाया भी नहीं सरती उसको ज्यादा छाया चाहिए यह मिस्टर टोपी और चौथा था राजकुमार सत्ता चली गई रास्ते पर आया कभी सपने में भी धूप नहीं दिखी थी एसी में मरा ए सी में खाया ए सी सोया जब बाहर निकला भाव पे धूप ऐसी होती है मैं तो मर जाऊंगा मुझे मरना नहीं है लेकिन चलना तो पड़ेगा तो फिर उसने क्या किया रुमाल भी लगाया उसके ऊपर टोपी भी लगाया ऊपर क्या लगाया छाता उसको आदत थी छाता पकड़ने वाला साथ में रहता था तो मिस्टर छाता इसका मतलब है कि हर मानव को सूरज के रोशनी की समान तीव्रता सहन नहीं होती अलग अलग तीव्रता सहन होने की क्षमता होती ईश्वर के कानून सबके लिए समान होते हैं मानव के लिए अलग कानून और वनस्पति के लिए कानून ऐसा नहीं होता अगर ये मानसिकता मानव में है तो मानसिकता किसमें वनस्पतियों में भी वनस्पति भी एक समान तीव्रता सहन करने वाली नहीं होती अलग अलग तीव्रता सहन करने वाली होती है। इस तीव्रता को अंग्रेजी में कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ द सोलर लाइट और ये तीव्रता मापने का मापन है फूट कैंडल क्या है फूट कैंडल अब आप जब जंगल में जाओगे तो आपको दृश्य दिखाई देगा यह है एक विशाल वृक्ष क्या बोलते आप उसको विशाल वृक्ष वृक्ष बोलते का पेड़ बोलते वृक्ष है रुक्ष, रुक्ष, ना वृक्ष बोलते हैं ना हां वृक्ष उसके हिलती डुलती छाया में यह पेड़ क्या बोलते हैं उसको पेड़ यह है पेड़ छाया में पड़ रहा है हिलती डुलती है यानी उसको धूपछा मिल रही है अब इस पेड़ के छाया में झाड़ी है क्या है झाड़ी बोलते क्या बोलते आप झाड़ी बुश मिस्टर बुश झाड़ी और झाड़ी के छाया में पौधे हैं अलग अलग ऊंचाई के पौधे और भूमि के सत्ता पर क्या है फैलने वाली बेल है दीदीपनी कितने स्तर है वृक्ष वृक्ष के नीचे पेड, पेड़ पेड़ के नीचे झाड़ी झाड़ी के नीचे पौधे पौधे के नीचे बेल फैलने वाली बेल पंचस्तरीय व्यवस्था कितने पंच स्तरीय वृक्ष है खुली धूप में है लेकिन अनगिनत फलों से लदा हुआ है इसका मतलब है इस वृक्ष को खुली धूप चाहिए क्या चाहिए खुली धूप चाहिए इसको छाया नहीं अगर इसको छाया में रखोगे तो इसके पत्ते सुबह साढ़े दस से लेकर दोपहर को साढ़े तीन बजे तक काम नहीं करेंगे नींद लेकर सो जाएंगे जैसे कभी कभी ऑफिस में हम देखते हैं दस घंटे काम करेगा तो सवा दो गृह मामे उपज मिलेगी और पांच घंटे काम करेगा तो उपज घटेगी घटेगी घटेगी इसका मतलब है इसको धूप चाहिए तो क्या देना चाहिए धुप ही देना चाहिए इसको छाया नहीं देना कौन से कौन से ये ये है मिस्टर टकलू लिखे मिस्टर टकलू लिखे पहले ये लिखिए लिखे, लिखे। मानव के समान सभी वनस्पतियों को सूरज के रोशनी की समान तीव्रता सहन नहीं होती अलग अलग तीव्रता सहन होती है इस तीव्रता को फुट कैंडल फुट कैंडल इस मापन से मापी जाती है दैट इंटेंसिटी ऑफ द सोलर लाइट इज मेजर्ड बाय द मेजरमेंट फुट कैंडल फूट कैंडल इस मापन से मापी जाती है प्रकृति में पंचस्तरीय रचना होती है सबसे ऊपर बड़ा वृक्ष खुली धूप में खड़ा कड़ी धूप में खड़ा है अनगिनत फलों से लदा है इसका मतलब है इसको खुली धूप चाहिए छाया नहीं चाहिए यह छाया में काम नहीं करता यह है सही हक योगी ये कौन है सही मायने में हट योगी है खुली धूप की तीव्रता अलग अलग ऋतु में अलग अलग होती है सबसे ज्यादा तीव्रता मार्च अप्रैल मई जून में होती है होती है ना कड़ी धूप तपती है 8000 फुट कैंडल से लेकर बारह हजार फूट कैंडल द रेज इज एट थाउजेंड अप टू ट्वेल्व थाउजेंड कैंडल इंटेंसिटी ह 8,000 फुट कैंडल से लेकर कितनी 12,000 फुट कैंडल मार्च महीने में 8,000, मार्च महीने में 8,000 फुट कैंडल अप्रैल महीने में 9 से दस हजार फूट कैंडल और मई जून में 11000 से लेकर 12000 तक भी पहुंचती हैं और मई जून में 11000 फुट कैंडल से लेकर 12000 फुट कैंडल तक भी पहुंचती हैं इस संपूर्ण प्रखर तीव्रता को सहन करने वाले बड़े वृक्ष होते हैं और अनाज की फसलें होती है अनाज माने टूर्णवर्गीय टूर्णवर्गीय अनाज की फसलें होती है ग्रामीणी परिवार की फसलें होती है मैं बताऊंगा कौन कौन सी होती है तो लिखे वृक्ष कौन से वृक्ष है इसमें मिस्टर टकरू लिखे खाली नीचे लिखे मिस्टर टकरू मिस्टर टकलू कौन कौन है इसमें आम इमली चिक्कू सपोटा कटल काजू और कौन कौन से बड़े वृक्ष फल वाले नीम जामुन राइट महुआ हाँ महुआ नहीं आवला नहीं महुआ महुआ होता है रामनवरी जी महुआ होता है कहां होता है अच्छा क्या उपयोग करते आप लोग महुआ का तेल निकालते, तेल? तेल निकालते खाने का तेल और क्या करते हैं शराब अच्छा कैसी लगती है रामनवरी जी कैसी लगती है नहीं नौकरी समय मुफ्त में मिलते है ना हाँ तो कैसी मिलती है कैसी लगती है जैसे अच्छी होती है अच्छा यानी आपको मालूम है ठीक है ठीक है, है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है।, है हाँ और कौन से है? बड़े वृक्ष सागोन दिर्णा दिर्णा पीपल बर्गद नरियल बड़े वृक्ष शीशम राइट दैट इज करेक्ट बड़े वृक्ष कौन कौन से है और खाने के खाने के बताइए आ? फल फल के पेड़ बड़े वृक्ष हाँ बेल बेल कदम राइट काजू लिया ना काजू लिया बेल जामुन भी लिख लिया लीची बड़ी होती है ना लीची बड़ा वृक्ष होता है क्या मीडियम होता है ना? मीडियम हाँ पेड़ में आएगा वो पेड़ में आएगा ठीक है हाँ ठीक है अब लिखिए अब लिखिए धान गेहूं जिनको कड़ी धूप चाहिए ऐसी धान गेहूं मक्का ज्वार बाजरा रागी नौनी कोदो कुटकी तो रागी का बीज देंगे हम आपको जून को बोना है आपको बिल्कुल बिल्कुल देंगे इतनी पौष्टिक है बहुत बढ़िया है बच्चों को सबको खिलाने के लिए उसकी रोटी बना सकते हैं उसकी खिचड़ी बना सकते हैं उसका भात बना सकते हैं और उसका ये दक्षिण भारत में खाते हैं ना इडली इडली बना सकते हैं आ, उसका वो बड़ा होता है ना डोसा भी बना सकते हैं बहुत बढ़िया लगता है बहुत बढ़िया लगता है मैं तो दक्षिण भारत में जाता हूँ तब ये खाता हूं पहली डिमान होती है रागी का बनाओ कड़वी नहीं होती बारीक होती है बारीक बारीक होती है सावा होता है ना सावा अपने धान में निकलता है सावा निकलता है बारीक होता है ना उसी तरह बहुत पौष्टिक है बहुत पौष्टिक है रागी की एक लोटी खाइए और आपके गेहूं की दस रोटियां खाइए बराबर है जितनी पौष्टिकता होती भूख नहीं लगती भूख नहीं लगती जल्दी सबसे ज्यादा पौष्टिक वही है रागी नवनी कोदोकुटी आज नहीं मिलेगा आपको उपलब्ध हो जाएगा चिंता नगर वो क्या थोड़ा लगता है एक एकड़ में ज्यादा से ज्यादा आधा किलो बहुत हो गए बहुत हो गया, बारीक दाने होते हैं जून महीने में जून महीने में एक बार रागी खाओगे ना बाकी नहीं खाओगे उसकी रोटी खाओगे बस अच्छी है, आज धूपपाले में भी होती है बारिश इस बार सिंचाई पर ले हाँ। हो गया गन्ना गन्ना कपास नहीं कपास कहां गया यार गन्ना नहीं जिसकी तलवार देशी पत्ते होते हैं ऐसे ग्रामीण परिवार के तलवार दसी पत्ते होते है? ठीक है लिखिए इन सबको कड़ी धूप चाहिए छाया नहीं चाहिए अब लिखिए मिस्टर रुमाल इन इसमें पेड़ आते हैं लेकिन इसमें पेड़ आते हैं पौधे भी आते हैं इनको कड़ी धूप नहीं चाहिए धूप छाव चाहिए धूप आई छाया धूप आई छाया आई इस तरह का माहौल चाहिए चाहे पत्तों का हो या बादल का इनमें अनेक गट है गट नंबर एक सभी पेड़ आवला अमरूत अमरूत किन्नो माल्टा संतरा मौसम्बी उसमें लीची आएगी लीची उसमें आएगी लीची आएगी आ, इसमें अंजीर आएगा आड़ू भी आएगा आड़ू इतना मीडियम होता है ना अंजीर आएगा देसी केला आएगा देशी केला जो ऊंचा पड़ता है सुपाही और बाकी मध्यम ऊंचाई के पेड़ बाकी मध्यम ऊंचाई के पेड़ हां सभी पेड़ ये नंबर एक गुट हो गया अब ग्रुप नंबर दो सभी दलहन सभी दलहन नंबर तीन सभी तिलन नंबर चार सभी सब्जियां सब्जियों को भी मई मही महीने की कड़ी धूप नहीं चाहिए सभी सब्जियां नंबर पांच सभी फूल फूलों की धारणा भी मई मही महीने में कड़ाके के धूप में नहीं होती इन सब को धूप छांव चाहिए जिसकी तीव्रता 6000 से लेकर 8000 होती है फुट कैंडल होती है 6000 से लेकर आठ हजार फुट कैंडल होती है तो इनको क्या चाहिए कड़ी रुख चाहिए क्या नहीं इसको बड़े रुख के नीचे हमें लेना पड़ेगा नंबर तीन मिस्टर टोपी इन पेड़ पौधों को इन पौधों को कड़ी धूप नहीं चाहिए धूप छाव भी नहीं चाहिए हल्की सी छाया पे आइए इनमें लिखिए शरीफा अनार करी पत्ता केला कॉफी कोको विलायची एल क्या बोलते हैं आप उसको इलायची ये अपना कैस्टर को क्या बोलते हैं अरंडी अरंडी इसमें आती हैं और कौन से उत्तरी भारत में जो फलों के पेड़ है और झाड़ी जैसे होते हैं नहीं माल्टा तो लिया नंबर दो में है ना माल्टा माल्टा लींबू नंबर दो में है हां बेर छोटे बेर बड़े बेर तो देसी बेर नंबर दो में है बेड़ी बेर आ, नंबर दो में झाड़ी वाले बेल इसमें आते हैं ठीक है ठीक है ना अब लिखे चार मिस्टर राज कुमार क्या नाम है उसका मिस्टर छाता मिस्टर छाता हाँ इसमें लिखे मिर्च हल्दी अदरक काली मिर्च पान बेल खाने के पान वेनिला वेनिला आप आइसक्रीम खाते हो ना वो इसकी बेल होती है वेनिला की उसको फल्ली लगती है और फल्लू के जो बीज होते हैं ना उसका वेनिला बोलता है अपने आप अगर टेम्परेचर कम है तो यहां भी हो सकता है लेकिन यहां टेम्परेचर ज्यादा वन से नहीं होगा हाँ ये सब आते हैं इसको इनको लिखे इनको धूप नहीं चाहिए धूप छाव भी नहीं चाहिए अरबी आएगा इस अरबी सब्जी में अरबी हरबी, कंद है क्या कंद? हाँ हा, कंद आएगा हाँ सारे कंद कंध इसमें आएगा आलू सब्जियों में आएंगे आलू सब्जी में आते हैं। इनको तीन हजार सात से लेकर पांच फुट कैंडल तीव्रता सहन होती है इसका मतलब है उनको छाया चाहिए इसका मतलब है इनको छाया चाहिए